ऐशो भुवन पावन नारायण एशो आर्थपति चित्ते शांतिवितरित त्रिभुवन तारण कारण द्वेश हेरिझरित नयन बारी साम्य प्रचारिले देशे देशे घुरी लाछना सहिले जीव हिते जीवन धारण, हेर घोर तम स्वार्थ से निर्म छाईछे भुवन काल मेघसम छोड़ित रजित रोदने पुरित कलुषित धरणि गगन ऐसो हृदय हृदय अंतर्यामी सार्थ बंधन काटो प्रेम असदिए खुलिये दाव ठुली ठूली मेली घटे घटे सही निरंजन दिज्ञान भास्कर ऐशो हिशंकर धैर्य अभि रवि मोहध्वांतर विवेक आनंद देह विवेकानंद नंदित कर त्रिभुवन अर्थात आओ भुवन पावन नारायण आओ आर्थ प्रति में शांति का वितरण करने के लिए तुम त्रिभुवन तारण कारण हो द्वेष हिंसा देख कर तुम्हारे नैनों से आंसू गिरते थे देश देश घूम कर तुमने साम्य का प्रचार किया उत्पीड़न और कष्ट सहकर लोगों को सिखाया कि जीवों के हित के लिए जीवन धारण होना चाहिए देखो चारों ओर अंधकार छाया हुआ है निष्ठुर स्वार्थ फैला हुआ है जो काली घटा के समान भुवन को व्याप्त किए हुए हैं पृथ्वी और आकाश सोणित रंजित रुदनपोरित तथा कलुषित हो गए हैं आओ हृदय हृदय में अंतर्यामी होकर त्रिमास्त से स्वार्थ बंधन काट दो आँखों को खोल दो लोग आंखें खोलकर कर कि घट घट में निरंजन व्याप्त है विज्ञान भास्कर हे शंकर अभिध्वनि से गरजते हुए मोहांधकार हर लो हे विवेकानंद विवेक और आनंद दो और त्रिभुवन को आनंदित करो कुछ दूर तक गाने के बाद श्री श्री महाराज जी बोल उठे नारायण नारायण नारायण गान के समाप्त होने पर उन्होंने आशीर्वाद देते हुए गदगद कंठ से कहा जिसने गान लिखा है उसका कल्याण होगा जिसने गान गाया है उसका भी कल्याण होगा मैं भीतर जाकर बैठता हूँ इतना कहकर वे भीतर जाकर अपने तख्त पर ध्यान में बैठ गए उसके बाद भी मैंने एक और भजन गाया केरे रे पद्म पलासलोचन के रे शारद इंदु निंदित चारु भुवन मोहन आनंद इत्यादि शरणागत चरणे तोमार विवेकानंद वीर अवतार तव कीवा परिचय रामकृष्ण मैं मम मानस रंजन अर्थात कौन है यह पद्म प्रलासलोचन कौन है सारद इंदु निंदित चारु भुवन मोहन आनंद इत्यादि मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत हूँ हे वीर अवतार विवेकानंद कैसा अपूर्व तुम्हारा परिचय है तुम राम कृष्णमय हो तुम मेरे मानस रंजन हो अभेदानंद महाराज विश्वास के साथ भूल उठे अपूर्व अपूर्व ग्रैंड वेरी नाइस वंडरफुल इत्यादि उसके बाद ही मैं उनका भाव भंग न हो जाए सोचकर प्रणाम करते हुए हारमोनीय लेकर नीचे उतर आया महापुरुष जी महाराज उन दिनों गिरीश मेमोरियल के नीचे के कमरे में थे आरती के बाद मैं प्राय उनके कमरे में जाया करता था और यंत्र आदि के बिना ही मैं केवल कंठ से उन्हें प्रतिदिन दो एक भजन गाकर सुनाता था बीच बीच में वे ठाकुर और श्री श्री की बात बताते और अनेक उपदेश देते थे एक दिन श्री श्री ठाकुर का चित्र दिखाकर वे बोले श्री श्री ठाकुर युगावतार हैं वे ही इस युग के आदर्श हैं एक दिन मैंने काली माँ के संबंध में नौ रचित एक गाना गाकर उन्हें सुनाया वह गाना इस प्रकार है सतकोट शशि हास्य मायर चरण नकरे आलो करे कालो रूप हृदय कंदरे ऐसो ऐसो अई भुवन मोहिनी सर्वस्व अमार अमार जननी भांगो फिरे आओ यदि कृपा करो यदि पड़ुक असनी सिरे आमी सब सब साध करे अर्थात माँ के श्री चरणों के नखों में सतकोटि चंद्र हंस रहे हैं हृदय कन्द्रा के अंधकार को प्रकाशित करते हैं अई भुवन मोहिनी मेरी सर्वस्व मेरी जननी आओ आओ माँ तुम मेरी ओर यदि घूम कर देखो यदि मेरे ऊपर तुम कृपा करो तो सिर पर वज्र गिरने पर भी मैं स्वेच्छा से सब कुछ सहलूँगा जब मैं उस संगीत का अंतिम चरण गा रहा था पडुक असन सिरे सब सबो साध करे तो महापुरुष महाराज बोल उठे नारे सबो शब्द के स्थान में सहन करूंगा ऐसा कुछ होगा मैंने कहा सभी स्वेच्छा से सहूंगा इत्यादि बाद में इस भजन के रचिता महाराज से पूछकर मैंने जान लिया था कि सबों का अर्थ है सहन करूंगा। एक आगमनी गान महापुरुष महाराज बहुत पसंद करते थे श्री दुर्गा पूजा के पूर्व उसके एक सेवक ने महापुरुष महाराज की आज्ञा से उस गाने को लिख भेजने के लिए मुझसे कहा था वह गान इस प्रकार है एक दुई तीन करे प्रतिदिन गणिते छे दिन उमा आशीबार छे दंडे सतबार करे घर द्वार किछु ते चित्ते शांत ना तार फालिका पासे कातरे जिज्ञासे कतो का आर विलंब कुसुम विकासे फूटले तुम फूल उमा मोर आसे नासे पूर्वाशिर्मे आधार पुरोहित पाय प्रणमी सुधाय कन्ने मास कबे बोलोगो अमार आसले से कन्या प्राणेर से कन्े उमा जगदे जगधन्य आसलो को आमार रानी दुबेला कादिये आमा के जिज्ञासे कबे जाबे उमा आनिले कैलासे जाबो बोले अमनी आँखी नीरे भाषे बोले मने धैर्य माने न ये आर अर्थात हिमालय नंदनी उमा आश्विन शुक्ला सप्तमी अष्टमी नवमी इन तीन दिनों के लिए पितृगृह में आती है उससे कुछ दिनों पहले उमा की जननी एक दो तीन करके दिन गिनने लगी एक दंड में द्वार पर आती और भीतर जाती थी एक वर्ष के अंत में उमा को देखने के लिए माता उतावली थी उनके मन में शांति नहीं थी शेफालिका अर्थात हर श्रृंगार के वृक्ष के पास आकर वह पूछती है कि तुम्हारे पुष्प विकास में कितनी देर है तुम्हारे फूल खिलने से ही मेरी उमा आती है और वह आकर नगरवासियों के मन के अंधकार को हर लेती है माता पुरोहित के चरणों में प्रणाम कर पूछती है मुझे बताओ कन्या मास कब आएगा मेरे हृदय की कन्या के आने के जगत धन्य हो जाएगा रानी दोनों समय रोकर मुझसे पूछती है कि आप कब कैलाश में उमा को लेने जाएंगे जाऊंगा कहने से वह आंसू बहाती रहती है और कहती है अब तो मन में धीरज नहीं बनता श्री दुर्गा पूजा के अंत में विजयादशमी के दिन मैं प्रातः काल महापुरुष महाराज जी को प्रणाम करने गया प्रणाम के बाद उन्होंने कहा आज माँ का गाना नहीं होगा उनके इच्छानुसार मैंने नीचे पुराने ठाकुर मंदिर की सीढ़ी के पास जहाँ श्री महामाया के पूजा अर्चना आदि हुए हैं उस मंडप में मूर्ति के सामने बैठकर गाया माँ त्व ही तारा तुम्हें त्रिगुण धरा पराग परा माँ जाने गो दीन दयामयी तुम्हें दुर्गमित दुर्ख दुख हरा इत्यादि महापुरुष महाराज उस गान को सुनकर बहुत ही आनंद प्रकट करने लगे उसके अनंतर ता तपानंद जी ने भी दो गाने गाए उसके बाद मृदंगाचार्य स्वर्गीय भगवान सेन ने भी माँ को मृदंग वादन सुनाया महापुरुष महाराज बहुत ही सुकंठ गायक थे और भक्त में उनका खूब अनुराग था भजन में उनका खूब अनुराग था उसके पश्चात जब कभी मैं बेलूर मठ गया तभी महापुरुष का पर अयाचिस असीम स्ने पाया प्यार तथा आशीर्वाद पाया वह सब मेरे हृदय के मणि प्रकोष्ठ में यत्न से रखा हुआ है अब इस जीवन संध्या में उस पुण्य मधुर स्मृति का अनुध्यान ही एकमात्र अवलंबन है और उनका अमोग आशीर्वाद ही इस दुस्तर भव नदी के पार जाने का संचित पाथेय है